श्री श्री कथा पंचमः श्रीरामकृष्णकमृत पंचम परछेद गुरुदेव श्रीरामकृष्ण भक्त क्रंदंच वेला जाता पंचवटी प्रकोष्ठे अन्यच अनेक भक्ता मणिकीर्तनगान शृण्व गानं गृहाद् बहिः दण्डे शतवारं शनै शनैः एति याति च राखालो गानम् आकर्ण्य भावाभिष्टो जातः कियत्क्षणात् परं प्रभुः श्रीरामकृष्णः पञ्चवटीम् आगतः तेन सह बाबुरामो हरिषः क्रमेण राखालो मणिश्च राखालः गानेन गत्तानंद अस्ति प्रभु श्रीरामकृष्ण भावाभी सन्गान गाया रक्षिस्मे सखी शुवा कृष्णनाम अर्थ सदुक् असद वरम मणि प्रतिसव गान गासी सर्वा एतदेव राधे वरम आस मपण समवाय से पणन सुनदेव कार्यम भक्ति भक्त सहायतया श्री राधा जीवन श्रीराधा यशोदी प्रभोस्वजन कृष्ण मथुरा गते यशोदा श्रीमतीमती श्री ध्यानस्था आशीत। ततो आसत तशोदावद अहम आद्या शक्ति कि वर गृहा यशोदा अवदत् कम वा वर दा तरी इद यहा कायमनो वचोभ सेवाम करतुं यथा तस्वेवा कर्म शक्नों यहातुषा तशन मनसा तद्यानचित यहाँ वाचा तदीय गुणकीर्तन यहां परे अति परिणतिम आना ते गर्थ क्वचि क्वचि भक्ता न रोचे प्राकारशिल्पकर्मोपरी चूर्णलेपो विस्फारिव्यारत तदीश रूपनादी दशा श्री प्रभु झाऊतरुतल प्रत्यागम्य पंचवटीमूल पुनर्मणिवती ऐसी रमडी रमणीकतादाशील कर्म शक्नो सखे बने तद्वतन कियदूरवर्ती यदनेम श्याम सुंदर है बाबूरामें न्यस्तृषि मणिप्रति पश्ये आत्मीयात्मी जमला तथान सर्वे अपरे केचन इव ये अनात्मियाह ते आत्मी संवृत्ता पश्य भो बाबूराम गच्छ मुखं प्रक्षाल इदानिम भक्ता एव आत्मियाह मणि आम महाशय उन्माद दशायाह उन्मादशाया पूर्व पंचवट्याधन सप्तचाश्का श्री शततम ख्रीष्टाब्दत अष्टाशद्रीष्टाब्दपर्य चिश्शक्ति चिरात्मा च्रीरामकृष्ण पंचवटी दर्शयन एकववट्यापावश कालेदव तदापी वीत का ब्रह्म या कालेन सह रमते साली आद्या शक्ति अटल टलयती श्री प्रभुर्गान गायती कि भाव नामना हरति काल पदे तस्य महाकाल तशतूप कथम जात अद शनिवासर माता काल्याम ग्छे बकुतिलप्म आगत श्री प्रभु मणिवदी चिदात्माशक्ति चिदत्मा पुरशक्ति प्रकृति चिदत्मा श्रीकृष्ण श्रीराधा भक्त तछक् तच्चिछक्पीन दासन वा स्थी अयम अस्ति मूल विषय सन्ध्यावसाने श्री प्रभु कालिगृह गणि त्र मच प्र श्री प्रभु प्रसन्न जाता है भक्तृते जगन्मात समीपे क्रंद भक्भ्य आशीर्वाद देवालु नीराज संपन्न श्री प्रभु प्रकोष्ठे खट्टोपष्ट सिंता कौती भूतले केवलं मडी श्री कवल मणिुप्रभु सो कियत्भंगो इन भाव से पूर्णमात्र सह आलपति शिशुवटु यहा सविधे स वचो वक्ति मातर करुणस्वरे वक्ति भो माता कथम तदूपयादर्शी तद्भुवनमोहनूप भूयसा तां उत्तवनस्मी पर मुक्ता अभी न शोष तमीक्षा मयि सस्वर मातर एक वचन जात उ शुवा पाषाण विगलनम होती श्री प्रभु पुनः मात्र सह आलपति मातर्विश्वास आवश्यक या तो मंदो विचारधगोमूत्रचारेक गोमूत्र विचारेण सिश्वास अपेक्ष गुरवाक्यश्वास बालकवद विश्वास मात्र उत्तर त्र भूतस् तदे यथार्ञा ठति भूत अस्ती माता अवादीत त्र भीकर जीवस्ती तस्मा तदे यथार्थ ज्ञात ठति उत्त सब अग्रजोति अतो ज्ञातवा अस्शय अग्रज विश्वास अपेक्ष किन्तु कि तम को दोष ते, ते किु सकद्विचार कार्य एव पश्यरे भूयसा उत्तर तेन किमें न जात अदय कथम सहसा श्री प्रभु समीपे सकरुणं सगद्गद क्रंदन प्राथयती किम आश्चर्य भक्ता सबधे क्रंद मातह ये ये तत्समीप आग्छति तं मनोवांचा पूरय सर्वत्यागम मा सर्व्यागम का माता अस्त अत भवे क्रियतासारे यदि स्थापय तदा एक बार दर्शन दन था कथ स्थापी एक, एक दर्शन न दीये चेत कथम उत्साह भाई माता तथा कर्णीय कल्यसी श्री प्रभु इधम भावाष्ट तदवस्थायां सहसा मणिवदी पश्यो विचार कृता तेना बहुत अतिक मूहि पुनर्न कलष्यस मणिप्राजलि वदाशय श्रीरामकृष्ण बहुजा आगतमात्रे तां तो अहम अवोचं तवकोटिहंस मणि कृताजलि आं महोदय श्रीरामकृष्ण तवकोटिस्व तव बाह्याभ्यर तव, तव, तव प्राग् परं तौ कि सैत जाने मणि कृता आम महाशय श्रीरामकृष्ण्रुवा भर्तीतवासम इद्म गृह तान तापय तम तंस् स्वजन इवेद अंतरेण ज्ञासी न तदीय ते नावका ना स्वजना मणि तुषि तस्थ श्री प्रभु श्री श्रीरामकृष्ण पित्रा सहच प्रीतिम आधस्व इद्मत्पतन विधि त्रे सांगनतिदयुम न श्यसी मणि कृताजलि आं महोदय श्री किम श्रीरामकृष्ण तोभ्यं कि अक्यामी ठू तु जागतवा असी मणि तुष्टिम आस्ती श्री प्रभु सर्वग्छ मणि आं आर्य किंचिति कि किंचित अवग्छा श्रीरामकृष्ण अनेकाश तो अवगत असि अत्र तस्य राखाला अस्ती तिता संतुष्ट अस्त मणिकृताजलिंतुषणि आस्ते श्रीरामकृष्ण पुनर्वदी ित्यति भक्त सह कीर्तनानंदन माता जननी चरलीला श्री प्रभु इदान प्रकृतिस्थो जाता है प्रकोष्ठे राखालरामलाम गानम गा वहला गानम गा गान समर आलोकय कस काम गानम कारणे नृत्य निरतवर्ण श्रोणित सरोवरे प्लवते यथानवन श्रीरामकृष्ण माता जननी च या जगत रूपा जगद्रूप वर्तव्यापनी सती माता। जननी या जन्मस्थन अहम मदं वदन, वदन जगत जगदरी आकृष्य आनी आने, आने यथा धीवरा जालम ततो जािपती जालम संहर्तम आरभते बृहत मत्सा सर्वे पंडित कथा काली गौरीपंडकी श्रीगौरांगा भिन्नौ गौरी अवदत् काली अभेद बोधे सती यथार्थ भवती। यद ब्रह्म सैव काली गौरांगय अभेदबोधे सर्थज्ञानी यद्रह्मश्वशक्ति काी सरूपेण श्रीगौरांग्रभु श्री किमि कथय या आद्याशक्ति सरूपी श्रीरामकृष्ण सन्गता श्रीयुक्त रामलाल श्री राम सन आगत श्री युक्तो प्रभो आदेशन पुनर्गती अजुना श्रीगौरांगलीला गान किं दृष्टि रे केशव भारतीकुटी अपरूप ज्योति श्रीगौरांगमूर्ति चक्षुर्दयाद वहति प्रेम श्रतधारम ग गौर गौरप्रेम तरंग अंगसंगी जाता श्रीरामकृष्ण मणि प्रति यमहिमा तीला भक्तालीलाेण दृश्य से सद भक्ता प्रीतिम आधा शक्ु तदा भ्रातृभत्त माता पितृवत सन्तान स्नेह बिहर्म शक्ु स भक्त प्रीतु विग्रह सन लीलां रचि आयाति